मेलकम एक्स यात्रा जिदा सऊदी अरब 1964 अप्रैल 1964 में अश्वेत मानव अधिकार नेता मेलकम एक्स ने, ने सऊदी अरब की यात्रा की एक मुसलमान होने के नाते उन्हें अपने जीवन में एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा करना जरूरी थी ये यात्रा मेरे जीवन को बदल सकती है वो अमेरिकी कुछ संदिग्ध लगता है मैं एक मुसलमान मैं मेलकम एक्स हूँ क्या आप मुझे नहीं जानते मेरे साथ आए सर मैंने अपने जीवन में कई संघर्ष किए हैं लेकिन अभी तक मुझे कोई भी रोक नहीं पाया है आने वाले संघर्षों का मेलकम को कोई अंदाजा नहीं था नौ महीने बाद उसके घर पर बम फेंका गया न्यूयॉर्क चौदह फरवरी 1965 सौ पैंसठ मेलकम एक्स वो कौन है जो आपको मारना चाहते हैं कुछ लोगों के नाम हैं जिदा सऊदी अरब उन्नीस जब तक बुलाया ना जाए तब तक यही रहे इस कमरे में विभिन्न जातियों और नस्लों के लोग एक साथ हैं वे सभी एक बर्तन से खा रहे हैं अमेरिका में अश्वेतों और गोरों ने एक ही बर्तन में कभी नहीं खाया कुछ भोजन नहीं मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु की जय हो वो सबसे महान है मैं अभी भी प्रार्थना करने का सही तरीका नहीं जानता और मैं बहुत समय तक बहुत समय से जेल में हूँ और मैं मुसलमान हूँ चार्ल्स जेल उन्नीस जब मेलकम बीस साल का था तो उसे चोरी के आरोप में जेल भेजा गया था उस समय उनका नाम मेलकम लिटिल था तुम यहां इसलिए हो क्योंकि तुम अज्ञानी हो तुम्हारे पास यह अच्छा मौका है अश्वेत होने के कारण ही मैं जेल में हूं क्या तुम्हें उस बात पर यकीन है उसी अपराध के लिए किसी जोरे, गोरे को जेल नहीं भेजा जाता जेल में समय का सदुपयोग करो दिमाग का प्रयोग करो जितना हो सके उतना पढ़ो मेलकम ने बिम्बी की सलाह मानी उसने वो हर किताब पढ़ी जो उसके हाथ लगी वो जेल के स्कूल के स्कूल में भी पढ़ा जेल की शिक्षा ने मेलकम के जीवन को बदला भाई रेजिनॉल्ड से उसने इस्लाम धर्म के बारे में सीखा उसे नेशनल नेशन ऑफ इस्लाम नाम के एक अश्वेत संगठन के बारे में पता चला तुम इलिया मोहम्मद को लिखो वो नेशन ऑफ इस्लाम के नेता है कुछ लोग मानते थे कि अश्वेतो और गोरो के साथ बराबरी का व्यवहार होना चाहिए लेकिन एहलिया मानते थे कि अश्वेत लोगों को अपना खुद का संगठन बनाना चाहिए मेलकम ने अपने साथी कैदियों को एलिया के विचार बताए गोरे लोगों ने हमें पीटा है गोरे लोगों ने हमें गरी बनाकर रखा है गोरे लोगों ने हमें कैद गोरे लोग हमें कैद कर कर रखते हैं हमें खुद का संगठन बनाना होगा हम इलिया मोहम्मद और नेशन ऑफ इस्लाम का पालन करेंगे तुम सच कहते हो भाई जो जरूरी हो वो करें जब उन्नीस में उन्नीस में जब जेल गया तब मेलकम युवा और अशिक्षित था छह साल बाद उसने एक विचारक शिक्षित और मुखर आदमी की हैसियत से जेल छोड़ा तुम अब जा सकते हो आजादी मेलकम ने इलिया मोहम्मद को खोजा वो नेशन ऑफ इस्लाम में शामिल हुआ अब से तुम्हें मेलकम एक्स के नाम से जाना जाएगा तुम्हारा अंतिम नाम लिटिल जो तुम्हारे पूर्वजों के गोरेदास मालिकों ने दिया था अब तुम उसका उपयोग नहीं करोगे एक अश्वेत आदमी के लिए इसका क्या मतलब होगा वो समझा नहीं एक्स तुम्हारे अज्ञात अफ्रीकी नाम को दर्शाएगा यह वो जगह है जहाँ हम मिलते हैं यहाँ डेट्रॉयड में हमारे केवल कुछ दर्जन ही सदस्य हैं इतने कम क्या मैं और सदस्यों की भर्ती में मदद कर सकता हूँ कई लोगों ने जेल में मेरी बात सुनी वो यहां भी मेरी बात सुनेंगे एक भावुक वक्ता हो मेलकम और मुखर भी तुम एक अच्छे प्रवक्ता बनोगे अगले कई वर्षों तक मेलकम ने इलिया मोहम्मद के विचारों को फैलाने के लिए देश भर में यात्रा की नेशन ऑफ इस्लाम ने सिखाया कि गोरे लोगों ने जानबूझकर काले लोगों को आगे बढ़ने से रोका गोरे लोग हमारे शत्रु हैं क्या हमें अपने दुश्मन के साथ हाथ मिलाना चाहिए नहीं मैं अपने भाइयों को कुछ सलाह दूंगा शराब और धूम्रपान छोड़ें और ड्रग्स नच हुए शिक्षा प्राप्त करें और खुद को शिक्षित करें शिक्षा के बिना आप इस दुनिया में कहीं के नहीं रहेंगे हमें किसी भी ढंग से अपनी आजादी चाहिए हमें किसी भी तरीके से न्याय चाहिए हमें किसी भी तरीके से समता चाहिए उन्नीस में नेशन ऑफ इस्लाम के सिर्फ चार हजार सदस्य थे मेलकम के प्रयासों की बदौलत उन्नीस तक उनकी संख्या चार लाख हुई जेदा सऊदी अरब उन्नीस आपने जिसे पकड़ा है वो मेलकम एक्स है मेलकम के पास जेद्दा में प्रभावशाली आदमी का फोन नंबर था डॉक्टर आजम मेलकम की मदद के लिए हवाई अड्डे पर आए वो एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं वो मेरे साथ आएंगे क्षमा करे डॉक्टर आजम हम उसे रिहा कर देंगे मक्का जाने तक आप मेरे मेहमान रहेंगे मैं आपका धन्यवाद कैसे अदा करूं मेरे जीवन में कभी किसी गोरे आदमी ने मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार नहीं किया इतने साल मैं यही सोचता था कि सभी सभी सफ... सफेद लोग मेरे दुश्मन क्या मैं गलत था हिंसा के बिना क्रांति मक्का सऊदी अरब 1964 मेरे चारों ओर शांति का भाव था कभी मुझे शांति से चिड़ थी 1963 के दौरान नागरिक अधिकार नेता डॉक्टर लूथर मार्टिन लूथर किंग के बारे में तुम्हारे क्या विचार हैं मैं डॉक्टर किंग अहिंसा क्रांति में विश्वास करते हैं लेकिन मैं पूछता हूं कि हिंसा के बिना क्या कभी कुछ हासिल होगा डेट्रॉयड नवंबर नवम्बर क्रांति खूनी होती है क्रांति शत्रुतापूर्ण सतुर, होती है क्रांति कोई समझौता नहीं जानती क्रांति अपने रास्ते में आने वाली हर चीज़ को नष्ट कर देती है उन्नीस तक एलिया और मैकलकम के बीच मतभेद बढ़ गए मैलकम एलिया के कट्टर विचारों से परेशान था तुम्हें अपने ज्वलंत भाषाओं को नरम करना चाहिए इस बीच मेलकॉम की लोकप्रियता बढ़ने के कारण एलिया को उस पर शक होने लगा मैं बहुत से लोगों को नेशन ऑफ इस्लाम और कई बच्चे पैदा की थी। एलिया विश्वास और विवाह के बारे में बात करता है लेकिन वो पूरा ढूंढिए वो न जाने और क्या क्या करता होगा अब मैं एलिया का सम्मान कैसे कर सकता हूँ दिसंबर एक उन्नीस सौ तिरसठ और एलिया के बीच अंतर और बढ़े जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडा की हत्या हुई हत्या हुई तो एलिया ने मेलकम को उस विषय पर न बोलने की चेतावनी दी कैनेडी की हत्या में गोरों की घृणा दिखाई देती है पर गोरों की घृणा अब उनको बर, ही बर्बाद कर रही है लोगों को लगा कि मेलकम ने कहा था कि कैनेडी मरने लायक था बाद में मेलकम ने स्पष्ट किया कि उनका मतलब था कि हिंसा और अधिक हिंसा हिंसा और अधिक हिंसा को जन्म देगी लेकिन एलिया के ऊपर उसका कोई असर नहीं हुआ तुमने मेरे आदेशों को ठुकराया है तुम्हें नब्बे दिनों के लिए नेशन ऑफ इस्लाम से निकाला जाता है मैं कड़ी मेहनत की और आप मुझे निकाल रहे हैं फिर मेलकम कभी भी नेशनल ऑफ इस्लाम में वापिस नहीं लौटा Malcolm ने मुस्लिम मस्जिद और फिर एफ्रो अमेरिकन यूनिटी संगठन बनाया। चमकता हुआ लगाया है दुनिया भर से सभी जातियों और रंगों के लोग सभी एक साथ आ रहे हैं उससे ईश्वर की शक्ति साबित होती है मेरी इच्छा है कि सभी अमेरिकी नागरिक एक होकर जीना सीखे वो हमेशा एक दूसरे के खिलाफ लड़ते ही रहते हैं मेलकम ने अपने परिवार और दोस्तों को मक्का के अपने अनुभव के बारे में बताया और लिखा उसने मुस्लिम मस्जिद को भी लिखा और अपने पत्र को प्रकाशित करने को कहा उसे अमेरिकियों को झटका लगेगा उनके लिए नफरत और मैं एक समान हूँ जब मेलकम अमेरिका लौटा तो उसने अपनी नई मान्यताओं का प्रचार प्रसार किया मेरी यात्राओं में मुझे यह महसूस हुआ कि सभी लोगों में काले और सफ़ेद लोग दोनों में एकता होनी चाहिए मेरा सभी के मानवाधिकारों में विश्वास है कोई किसी का तिरस्कार न करे मैं हर रूप में नस्लवाद और अलगाववाद के खिलाफ मेरा मनुष्यों में विश्वास है और सभी मनुष्यों का रंग की परवाह किए बिना सम्मान होना चाहिए पर मेलकम यह भूल नहीं पाया कि कैसे एलिया मोहम्मद ने अपने को गुमराह किया था मध्यपुर में मुझे सच्चा इस्लाम धर्म मिला वो नस्लवाद नहीं था जिसे एलिया मोहम्मद ने बढ़ावा दिया यह मानना कि सभी बुरे लोग शैतान होते हैं से बात बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ेगी एलिया मोहम्मद ने अपनी पत्नी के साथ बेवफाई की उसने अपने अनुयायियों से भी छूट बोला मेलकम एक बड़ा आदमी बन गया है मैंने उसे बड़ा बनाया क्या हम आपके लिए उसे ठिकाने लगाएं वो खुद ही नष्ट वो खुद ही नष्ट कर रहा है लेकिन मेलकम ने नए विचारों के साथ खतरा भी मेलकम के नए विचारों के साथ खतरा भी आया तमाम काले और गोरे लोगों को उसकी समानता और एकता की बातें पसंद नहीं आई मैं अपनी नई मान्यताओं के नतीजे देखने के लिए शायद जिंदा न रहूँ मेलकम को लगा कि उसकी जिंदगी पहले से ज़्यादा खतरे में थी जल्दी उसे मौत की धमकियाँ मिलने लगी मुझे कल रात एक और मौत की धमकी मिली उसके पीछे नेशनल नेशन ऑफ इस्लाम के लोग हैं मेलकम हम क्या करें तुम इसका उपयोग सीखो शायद इसकी जरूरत पड़े अब उनके घर पर बम फेंका गया तो मेलकम को लगा कि अब उसकी मृत्यु निकट थी मैं परिवार को खतरे में नहीं डालना चाहता था मैं नहीं चाहती कि तुम अपना विचार बदलो मेलकम तुमने लाखों लोगों को खुद पर गर्व करना सिखाया है 21 फरवरी उन्नीस सौ बम फेंकने के एक सप्ताह बाद मेलकम को न्यूयॉर्क शहर के ऑर्डबोन बॉल रूम में भाषण के लिए बुलाया गया मैं यहाँ मेलकम एक्स को मंच पर आमंत्रित करता हूं तुम्हें शांति मिले मेरी जेब से अपना हाथ निकालो शांत रहो भाइयों दर्शकों में खलबली मची दुश्मन उसी मौके के इंतजार में थे तीन बंदूकधारियों ने मंच पर धावा बोला और मेलकम पर 16 गोलियां चलाई रोको मेलकम एक्स को गोली मारी है मेलकम एक्स की हत्या के लिए नेशन ऑफ इस्लाम के तीन सदस्यों को पकड़ा गया और उन पर आरोप लगाए दोनों बेगुनाही का दावा किया लेकिन तीनों दोषी पाए गए एलिया मोहम्मद ने हफ्ता में हत्या में अपनी भागीदारी से इनकार किया हत्या के बारे में मैं आपसे पहले ही मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है दुनिया भर में लाखों लोगों ने मेलकम एक्स की हत्या का शौक मनाया प्रसिद्ध अभिनेता उसी डेविस ने मेलकम के अंतिम संस्कार में श्रद्धांजलि दी वह हमारा अपना अश्वेत चमकता हुआ राजकुमार था उसने मरने से संकोच नहीं किया क्योंकि प्यार करता था। मेलकम के विचारों को आने वाले कई वर्षो तक याद किया जाएगा मेलकम एक्स के बारे में अधिक जानकारी यद्य जनता ने उन्हें एक अश्वेत आतंकवादी के रूप में लेबल किया लेकिन मेलकम एक्स का एक आकर्षक व्यक्तित्व था वो अक्सर मुस्कुराते रहते थे और लोगों को हसाते थे वो इस तरह से बात करते थे जिससे युवा और बूढ़े शिक्षित और अशिक्षित सभी उनकी बातों को समझ जाए मेलकम का बचपन काफी कठिन था जब वो सिर्फ छह साल के थे तो उनके पिता एक स्ट्रीट कार दुर्घटना में मारे गए कुछ लोगों के अनुसार उन्हें सफेद नस्लवादियों ने पीटा और फिर उन्हें पटरियों पर धकेल दिया जब वो तेरह साल के थे तो मेलकम की मां को मानसिक अस्पताल में भेज दिया गया था मेलकम और उसके दस भाई बहनों को अलग अलग घरों में रहने के लिए भेजा गया आठवीं कक्षा के बाद उसने स्कूल छोड़ दिया और जल्द आपराधिक गतिविधियों में शामिल हो गया जेल के बाद मेलकम ने इतिहास धर्म और दर्शन की पुस्तकें पढ़ना जारी रखी वो हर रात केवल चार घंटे ही सोता था उसे उम्मीद की उम्मीद थी कि अश्वेत समुदाय उसकी जिंदगी के उदाहरण का अनुसरण करेगा और खुद को शिक्षित बनाएगा उसने कहा शिक्षा आपके भविष्य का पासपोर्ट है कल केवल उन्हीं लोगों का होगा जो आज उसकी तैयारी करेंगे पत्नी और परिवार के सदस्यों ने मेलकम की मृत्यु के बाद उसके विचारों को फैलाना जारी रखा नागरिक अधिकार आंदोलन उन्नीस के दशक तक जारी रहा और उससे अफ्रीकी अमेरिकियों को कार्यस्थल और समाज में समानता हासिल करने में मदद मिली नस्लवाद के खिलाफ संघर्ष आज भी जारी है मेलकम एक्स ने अफ्रीकी अमेरिकियों के संघर्षों को बड़े सटीक ढंग से व्यक्त किया नस्ल समानता और एकता पर अपने नए विचारों को पूरी तरह से कार्यान्वित करने से पहले ही मेलकम की मृत्यु हो गई बहरहाल मानवाधिकारों के संघर्ष में मेलकम एक्स ने एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वो एक स्थायी विरासत को अपने पीछे छोड़ गए मैं लोगों में विश्वास करता हूँ और हमें सभी लोगों का आदर करना चाहिए और उनके रंग को नहीं देखना चाहिए मेलकम एक्स